ओम गुरुर ब्रह्मा गुरणु गुरोर्देव महेश गुश साक्षात्म ब्रह्म तस्म श्री नमः तस्मै तस्म श्रीगुरव नमः ओ शांति शांति शांति हम लोगों ने आत्मबोध के 26वें श्लोक को लेकर विचार किया 26वें श्लोक में बता दिया आत्मनोविक्रिया नाश्ति <coughs> जातु कभी भी आत्मा में विकार नहीं है और बुद्धि में चेतनता नहीं है किंतु इन सभी मलों को एक में जानकर, कर अर्थात दोनों का तादात में होने से बुद्धि और चेतन का तो जीव संज बढ़ता है तभी वो करता दृष्टा भोक्ता, मानता हुआ मोह से ग्रसित होता है ये बता दें आगे जो बता रहे एक दृष्टांत के द्वारा जैसा रस्सी में सर्प भ्रांति के द्वारा भान होता है और भयभीत भी होता है वैसे ही आत्मा में अविवेक अज्ञान के द्वारा जीवत्व आ जाता है उसके बाद वो संसार में आकर भयभीत होता है ये बताने जा रहे सत्ताईसवें श्लोक में रज्जुसर्पवदात्मा जीव जा भय बहेत ना हम जीवा पर जे निर्भय भवे रज्जु सर्पवत् रज्जु मतलब रस्सी रस्सी को सर्प मानने की भांति मतलब है मंदाकार है संस्कार पड़ा है उस रस् में सर्प के भ्रम हो गया भांति अर्थात उसको सर्प का भान हो गया आत्मा को जीव मानकर अज्ञानी पुरुष भयभीत होता रहता है जिस प्रकार रश्य में सर्प मानने से वो भयभीत होता है डरता है कामता है वैसे ही जीव मानने से मेरा जन्म मेरे मृत्यु होके भयभीत होता है किंतु मैं जीव नहीं हूँ मैं तो परमात्मा हूँ अहम ब्रह्मास्मि ना जीव यदि वैस ज्ञान होता है ऐसा जान लेता है तो वहाँ निर्भय को प्राप्त होता है जैसा रस्सी को यदि रस्सी रूप से समझ गया सर्प नहीं है तभी भया निवृत्त होता है वैसा ही यहाँ इसका भाव ये है तात्पर्य मानो मंद अंधकार में एक रस्सी पड़ी है उस पड़े हुई रस्सी को सर्प मान लेने पर हाँ सर्प वही मानता है उसके अंदर संस्कार हो और रस्सी का विशेष अंश का ज्ञान ना हो सामान्य ज्ञान हो तभी उसको सर्प मान लेता है तो सर्प मान लेने पर वहाँ भ्रांत पुरुष <coughs> भयभीत होता रहता है बहुत डरता है चिल्लाता रे सर्प हे सर्प फिर तो वहां पर खड़ा रहना भी उनको कठिन हो जाता है एक मिनट भी नहीं खड़ा हो सकता है सर्प बोल के वहा भया कंपादी और पलायन तब तक नहीं मिट सकता उसके अंदर भया हो रहे है कंपन हो रहे है वहां से दौड़ रहे वो तो नहीं मिट सकता है कब तक जब तक अपनी आंखों से उस रज्जु को देखना ले उस रस्य का अनुभव ना करे तब तक ये होते रहेगा किसी आप्त अर्थात यथार्थ पुरुष हितेशी उस आप्त के कहने पर अर्थात अरे डरते क्यों हैं वो सर्प नहीं है रश्य है ऐसा आप्त कहने पर यह सर्प नहीं है रश्य तो ऐसा परोक्ष ज्ञान हो जाने पर भी इसको कहते परोक्ष ज्ञान उनके शरीर में भयकंपाधि देखते रहते विश्वास तो किया उन्होंने क्योंकि मेरा हितेशी करके किन्तु भयकंपाधि उसके अंदर होते रहते हाँ पहले जैसा भले ना हो थोड़ा कम भी हो, होते रहते किन्तु जब वही पुरुष प्रकाश में अथा प्रकाश जला दिया रज्जु को देखा उस रज्जु को देखने से तो सर्प तथा उनके कारण सर्प और सर्प का कारण अज्ञान के नष्ट होने के कारण क्योंकि वो सर्प भान हो रहे अज्ञान से दोनों नष्ट होने के कारण वह भय से सर्वता मुक्त हो जाता है फिर तो अपनी भ्रांत अवस्था का स्मरण कर उसे हंसी आती है अरे ये क्या हो रहे? है मैंने तो रश्मि को ही सर्फ महान लिया बेकूफ स्वयं को हंसी आती ठीक इसी प्रकार आत्मा की वास्तविकता को ना जानने वाला पुरुष आत्मा की यथार्थता को ना पहचानने वाला जो व्यक्ति उसे कर्तृत्व आदि धर्म से युक्त जीव मान बैठता है मैं जीव हूँ मेरा जन्म हुआ है मेरी मृत्यु होगी ये सब मेरे से छूट जाएंगे ऐसा मान के बैठता है तब तो लौकिक इष्ट प्राप्ति अनिष्ट परिहार की इच्छा उसे हमेशा होती रहती इष्ट वस्तु सदा मुझे मिलते रहे अनिष्ट वस्तु मेरे से दूर होते रहे इच्छा होते रहती इष्ट के वियोग से तथा अनिष्ट के संयोग से उसे भया भी होता है दुख भी होता है किंतु जब वही पुरुष मैं कर्तृत्वादि धर्म विशिष्ट जीव नहीं हूं ये तो उपाधि के द्वारा थोपा हुआ मेरे ऊपर मैं तो अकर्ता अभोक्ता नित्य मुक्त शुद्ध सच्चिदानंद घन परमात्मा हूँ ऐसा जान लेता है देखिये जानना तो ऐसे ही नहीं जान सकता है पहले उसको परोक्ष ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा कैसा गुरु के चरण में जाकर तद्विद्धि प्रणिपाते नगी तमें बता दिया सेवा करते हुए अंतगण शुद्ध प्राप्त करके गुरु के द्वारा वेदांत ज्ञान प्राप्त करने के बाद मनन निधिध्यासन के द्वारा उस तत्व को जान लेता है तब वहा तत्व ज्ञानी पूर्वोक्त जैसा पहले उसको भय होता था उस भयादि से सदा के लिए मुक्त हो जाता है अब तो जीवन काल में ही जीते जीते उसे जन्म मृत्यु जरा व्याधि प्रतीति आत्मा में नहीं होती है वो मानता है मैं मरने वाला नहीं हूं क्योंकि आत्मा निश्चय हो गया इसलिए परीक्षित ने ना हम मरिश्चय भागवत सुनाते सुनाते अंतिम में सुखदेव जी कह रहे राजन सावधान तेरे मृत्यु आ रही है परीक्षित जी बता रहे ना हम मरिष्य हे भगवान हे गुरुदेव मैं मरने वाला नहीं हूं क्योंकि मुझे आपने वहां पहुंचा दिया मृत्यु से परे वहां मृत्यु पहुंच ही नहीं सकती तो इसलिए यहां मृत्यु जरा व्याधि प्रतीति आत्मा में नहीं होती है तत्वितु इसलिए वह निर्भय हो होकर विचरण करता है कभी अपने पूर्व अवस्था का स्मरण होने पर उसको कभी कभी हंसी भी आता रे मैंने क्या किया था हई नहीं मान लिया करके तो इसे सिद्ध होता है ये सब अविद्या के द्वारा उपाधि के द्वारा आत्मा में आरोपित है ये उपाधि के साथ जब तक संबंध रहेगा तब तक ये होते रहेगा उसे निवृत्त नहीं होगा इसलिए विचार आवश्यकता है जितना जितना आप विचार करेंगे वैसा वैसा अविचार से जो प्राप्त उपाधि के द्वारा जो शुद्ध वो निवृत्त हो जाएगा शीतिल होगा जैसा जैसा आप कपड़ा धोते जाएंगे वैसा वैसा कपड़ा शुद्ध होता है वैसे ही हमारा अंतकर्ण पूर्ण रूपेणा सत्व हो गया तभी उसके अंदर जो अकंडाकार वृत्ति है आत्मबोध रूप अहम ब्रह्माष्टमी वो प्रकट्य होती है भगवान बाश्यकार जी ने एक जगह बता दिया है मलिन सत्व प्रधान अंतकरण बन जाता है तभी उसके अंदर अमानित आदि ये बीस साधन आते। और बिल्कुल शुद्ध सत्व होने पर अहम ब्रह्मास्मि महावाक्य से प्राप्त हुई अहम ब्रह्मास्मि जो वृत्ति है वो उसके अंदर स्थिर हो जाती है इसके लिए हां विचार है इसके लिए आत्मबोध का निरूपण कर रहे हैं आचार्य जी तो आचार्य को प्रणाम करता ओम शांति शांति शांति